दोनों परिवारों में दोस्ती बहुत पुरानी या गहरी तो नहीं थी लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी महीने में कम से कम एक बार डिनर के बहाने मिलने के लिए एक दूसरे को अपने अपने घर आमंत्रित कर ही लेते थे इस बार दूसरे वाले ने किया था सुरक्षा के उद्देश्य से दोनों की ही बिल्डिंग में इस तरह का सिस्टम था कि जब तक मेजबान खुद बाहर निकलकर नीचे मुख्य द्वार तक लेने न आए तब तक कोई मेहमान भीतर नहीं आ सकता था पहले दोस्त ने परिवार सहित बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर फ़ोन किया हेलो हेलो हाँ जी पहुँच गए हैं गेट पर जी अभी दो मिनट में नीचे आता हूँ जी जी ठीक है मेजबान मित्र निकलने को चप्पल पहन ही रहा था कि पत्नी ने टोका आपको क्या पड़ी रहती है भागकर तुरंत जाने की याद नहीं जब भी उनके घर आते हैं दो मिनट का कहकर दस मिनट में दरवाजे पर आते हैं आज थोड़ी देर उन्हें भी इंतजार कर ले दीजिए आराम से जाइए चप्पलें उतार वो सोफे में थस गया लेकिन फिर एक मिनट भी ना गुजरा होगा कि उठकर चहलकदमी करने लगा बेचैनी बढ़ती जा रही थी किसी तरह पत्नी से बोला मैं सोच रहा था कि वो जानबूझकर थोड़े करते करते होंगे और फिर करते भी हो तो हम उनके जैसे क्यों? बात खत्म भी ना हुई थी कि पत्नी बोल पड़ी जी वही मुझे लगा कि फिर उनका छोटा बच्चा भी तो बाहर सर्दी में खड़ा होगा आप जल्दी जाइए और दोनों मुस्कुरा दिए